श्री शिवपुराण महात्मा पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन सौन जी कहते हैं महाप्राज्य सूर्य जी आपको नमस्कार है आप धन्य हैं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके सूर्य ने कहा मुने शौनक अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए और प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ पुराण की कथा होने वाली है अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं कितने ही स्त्री शुद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए शिव मंदिर में तीर्थ में वन प्रांत में अथवा धर्म में शिव शिवपुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए उसे सब ओर से से से फल पुष्प आदि तथा सुंदर अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा का तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके उन्हें नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए जिसके मुख से निकली हुई बाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है उस पुराण वेदता विद्वान वक्ता के प्रति बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए संसार में में जन्म तथा के कारण बहुत से गुरु गुरु होते हैं परंतु उन सब पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया पुराण वेदता पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे सूर्योदय से आरंभ करके साढ़े तीन पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को पुराण की कथा सम्यक रीत से बाँचनी चाहिए मध्याह्न काल में दो घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें